अब uh ये -huh. yeah. से नहीं आज के हमारे जो प्रधान वक्ता हैं श्री मोहनलाल उनका परिचय देना मैं पहले उचित कि हमारे इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सब जानते हैं हमने धार्मिक स्थानों पर जो धर्माचार्य के रूप में विराजमान हैं उनकी ऊंची दृष्टि से अपने कार्यक्रम को आज तक बचाए रखा और प्रत्येक धर्म के जो अध्येता है विशेषज्ञ है जिनमें उदारता है धर्म का ज्ञान भी है और समाज में जो हलचल है उसका भी जिनको ज्ञान है उन विशेषज्ञों को इस सर्व धर्म व्याख्यान में आरोग्य व्याख्यान माला में हमने समाहित करने का उनके विचार सुनने का प्रयत्न किया एक और पक्ष है जिसकी और शायद आरंभ से अब तक के कार्यक्रम तो उपस्थित रहने वालों का ध्यान नहीं गया हो। वह पक्ष यह है कि जो विश्वविद्यालय से सेवा निर्णित अथवा अन्यथा जो तो विषय का धर्म विषय का अध्ययन कर रहे हैं उनके अतिरिक्त हमने आज की, की बात करें तो तीन ऐसे विशेषज्ञों को बुलाया है जो रूप से से इस धर्म से नहीं जुड़े ये उनका प्रोफेशन भी नहीं है वे तो विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के भी अनुभव ही नहीं है किंतु फिर भी उनकी आस्था उनका ज्ञान विषय पर उनका अधिकार ऐसे एक विद्वान को हमने सुना था डॉक्टर तारा। वे बैंक बैंक में में कार्य कार्य करते करते हैं, उन्होंने हुए जोधपुर में गुप्ता साहब। साधन आप सुनाने के लिए खासतौर से कह रहा हूं बैंक में कार्य करते हुए बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था का प्रमाण यह है क्यों उन्होंने अपने वेतन से ही अपने घर पर बहुत बड़ा बौद्ध पुस्तकालय जिसे संस्था का रूप दिया निर्मित किया और प्रतिदिन शाम को वे अपने मोहल्ले के और इधर उधर से जो भी जिज्ञासु हो उनको बुलाते हैं और उनके सामने बौद्ध धर्म के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करते हैं ये उनका स्वरूप मैं उनके वहां दो तीन बार जा चुका हूं और अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ और आज उसी कड़ी में दूसरा उदाहरण हमारे सामने है डॉक्टर मोहनलाल जी गुप्ता साहब डॉक्टर मोहनलाल जी गुप्ता साहब चिकित्सक हैं महेश्वर में चिकित्सा कार्य करते हैं लेकिन इनको गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई है शैव धर्म की शिक्षा प्राप्त तो हुई है और आप कैसे तपस्वी स्वरूप व्यक्तित्व हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अपने गुरु के आदेश के अनुसार वर्षों से आपने अन्यत्र कहीं रहना या आजीविका के लिए व्यवस्था करने का मार्ग छोड़ करके गुरु के आदेशानुसार महेश्वर में रहकर शैव धर्म शास्त्र धर्म के, के की अलग जगह रहे आपने आपने तो कुछ और महेश्वर के समाज के लोगों को वे शैव धर्म के बारे में चर्चाओं में बुलाते हैं स्वयं भी चर्चा करते हैं ये मेरा मेरी मेरा अपराध देखिए कि आप आपके कई बार बुलाने पर मैं इनके घर तो गया लेकिन बाद में जब अन्य चर्चाओं चर्चाओं के के लिए विद्या के लिए विद्या तो मैं नहीं जा सका लेकिन मेरी मेरी तुलना में इनकी उदारता देखिए कि मेरी छोटी सी प्रेम पाती पर ये तुरंत महेश्वर से आज सुबह चलकर यहाँ उनकी तो उदारता है गंभीरता है विद्या के प्रति अपने प्रिय विषय के प्रति समर्पण है और वहां का पुस्तकालय बहुत प्रशस्त है तो इन्होंने अन्यत्र से, संगोष्ठी तो इन्होने दो बार अपने वचन को अपने व्याख्यान को लिखित रूप में भेजा तो आप इस पृष्ठभूमि में हमारे आज के प्रधान वक्ता को देखिए और एक हमारे इसी पत्र के एक पक्ता के डॉक्टर प्रवीण जोशी जो कार्यालय में काम करते हुए बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं जिन्होंने धर्म पद पर कार्य किया है उनकी पुस्तकिया है और भी पुस्तकें हैं जिनको रुचि हो यहाँ से कोई भी पुस्तक आराम से ली जा सकते हैं तो कहने का आशय यह है कि यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर मोहन गुप्ता जैसे तपस्थित और और विद्या के के प्रति व्यावहारिक रूप में हम जैसे विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर या अध्यापक तो लेकर उस विषय को सेवानिवृत्ति बाद हो जाता है लेकिन आपने प्रोफेशन के लिए दूसरा विषय चुना दूसरा क्षेत्र चुना और अपने जीवन को इस तरह से समर्पित किया आप का समय थोड़ा अधिक ले रहा हूं क्योंकि आज के वक्ता और अध्यक्ष महोदय मेरी भावनाओं को अधिक प्रभावित कर रहे हैं बनारस में एक पंडित वासुदेव द्विवेदी उनको राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है अब वो संसार में नहीं उन्होंने संस्कृत के लिए संस्कृत के प्रचार के लिए जो सेवाएं दीं वो स्वर्णाक्षरों में उनके सामने संस्कृत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स भी होते कारण क्या है? कि लोग तो नौकरी करते हुए व्यवसाय के रूप में संस्कृत की सेवा करते हैं लेकिन वे पंडित वासुदेव द्विवेदी ने किसी प्रकार का पद स्वीकार नहीं किया गांव में घूमकर कंदील ले लेकर से रखने वाले बच्चों बच्चों को को झोपड़ियों में रहकर इकट्ठा किया और समस्था नाम की समस्था बनाई वक्त निवेदन करूंगा कि कभी उन पर कुछ लिखूं तो कुछ शब्द आपके समाचार पत्र में उन पर अवश्य होना चाहिए ये संस्कृत वालों के लिए बड़े गर्व की बात है और उन्होंने उन उनके यहाँ जो बालक रहते हैं गांव के उनको वे संस्कृत माध्यम से पढ़ाने के पढ़ाते हैं पढ़ाने के लिए इतना तैयार कर दिया अपने विद्यार्थियों को संस्कृत माध्यम से उस तरह शिक्षित नहीं कर पाता करता नहीं कह रहा हूँ कर पाता जिस तरह से उस व्यक्ति ने जो गरीब है उनको अपने घर पर भोजन की व्यवस्था कर दिया भारत में कोई ऐसा प्रकाशन संस्थान नहीं है संस्कृत का जो निःशुल्क अपनी पहली प्रकाशित पुस्तक उनके वहां न भेजे इस तरह के विभूति को मुझे अपने घर में भी और वो इतना प्रेम मुझ पर बरसाते थे मैं, मैं कह नहीं सकता तो आज इस तरह के व्यक्तित्व हमारे समाज में जब आते हैं तो सचमुच हमें बहुत रोशनी मिलती है प्रकाश मिलता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि हम बाहर नहीं हैं हम पहाड़ के नीचे खड़े हुए ऊँट की आज हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जिनसे उज्जैन बहुत अच्छी तरह परिचित हैं वे हैं परम श्रद्धे तपस्वी पंडित भगवतीलाल जी राजपुर <दुम्ह>. आपको डॉक्टर कहना तो साधारण बात है आप आचार्य हैं पंडित हैं विद्वान है और सबसे बड़ी बात ये है यंग तो अपनी जगह अपने प्रोफेसर्स को आदर्श मानता है लेकिन जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनके लिए आदर्श कौन है सेवानिवृत्ति के बाद वो भर्तून की दुकान खोलें या पान की दुकान पर खड़े रहकर समय बिताए घर में पत्नी की सुनते कहानी जो अंदर अंदर अंदर होता होता होता है, है, घर की जो नहीं लोगों को प्रभावित तो, तो बात क्या है कि सेवा सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रोफेसर रेवा हैं। प्रोफेसर प्रसाद हैं, हैं, इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं और उसी ऋषियों की श्रेणी में हमारे जो तो सेवा जी के बाद भी साहित्य साधना में और मुझे लगता है कि ये अंतिम क्षण तक जीवन के अंतिम क्षण तक पूर्ण स्वस्थ भी रहेंगे और इनके हाथ से कलम कभी नहीं, नहीं।, नहीं ये ये हमारे लिए प्रकाश है। ये हमारे लिए लिए है, है है है प्रेरणा सेवा निवृत्ति के बाद भी इस धर्म धर्म को नहीं छोड़ना है जो इसलिए जब में निधन और श्रेय पर धर्मो तो भयावह तो मैं इसका यही मतलब लगाता हूँ प्रासंगिक रूप में कि हम पढ़ने लिखने वालों का धर्म केवल सेवानिवृत्ति के बाद समाप्त नहीं होता है पर उनकी दुकान खोलना हमारा धर्म नहीं वो पार है वो पर धर्म है स्वधर्म तो यही है कि हम अपने ही विद्यावेशन में अपने शेष जीवन को बिताएं तो इससे अधिक में और जो छोटे मोटे सूचनाएं हैं उनका क्या परिचय क्यों? दू क्योंकि परिचय देने वाली जो हमारी युषि है डॉक्टर वीर वाला वो नहीं आई है तो उनके लिए का कार्य मैंने किया और आपका समय कुछ अधिक लिया का नाम नहीं है थोड़ा सा विस्तार से बोलता है और गलत गलत बहुत ज्यादा बोलता है तो मैं और आज के अधिक समय न तो ये आनंद का उत्सव है क्योंकि इस भवन के कण कण में कभी आनंद का आनंद समाए तो का उत्सव है क्योंकि तो वो अगर हमें के प्रसार का यंत्रों न तो तो तो हमारी तो होकर रह जाए। तो इसलिए आनंद के उत्सव में आनंद की राष्ट्रीला में मैं डॉक्टर मोहन लाल गुप्ते जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने विषय को प्रस्तुत करें वो लिखा हुआ पढ़े वैसे ही बोलेंगे जो बोलेंगे हम अपने जिज्ञासा के पात्र में आदर पूर्वक उसको ग्रहण करेंगे आत्मसात करेंगे बहुत बहुत स्वागत जी मैं आनंदो ब्रह्म मैं भगवतीलाल राज्य दो चार महीने जोड़ना चाहता हूँ उनका नाम है भगवतीलाल राज जहाँ से शुरू होता है और वे भाष धरतरी भोज इन तीनों के विशेषज्ञ हैं है ना उन्होंने भोज पर अपना रिसर्च वर्क किया डॉक्टर राघवृष्ण उपाध्याय के निर्देशन में और उनका उसको उन्होंने राघवृष्ण जी ने कहा आकर ग्रंथ जो है बड़ा ग्रंथ प्रकाशित है भोज पर उनका और इसके साथ कालिदास के तो विशेषज्ञ हैं ही वो और अकेले ऐसे व्यक्ति हैं अब जो पिछले साठ साल से लगातार खालिदात समारोह के सारस्वत आयोजनों में अपनी प्रतिभागिता करते हैं जैसे आ, आपको जैसे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भगवतीलाल जी राजपुरोहित जी मेरे बड़े भाई साहब श्री सूर्य प्रकाश जी व्यास जिन्होंने बड़े आदर्श ने और प्रेम से मुझे यहाँ आमंत्रित किया ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मुझे उन्होंने सुनना पसंद किया इसके अलावा डॉ. राजेंद्र छानी साहब और मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने ही यहाँ मेरा परिचय दिया जिससे यहाँ ये परिचय संभव हो पाए इसके अलावा यहाँ उपस्थित मेरे दो मित्र भी हैं एक है डॉक्टर सतीश तामरिया जी और डॉक्टर विजय छी और इसके अलावा मेरे आश्रम से जहाँ हम साधना करते हैं दो साधक साथ आए हैं श्री और श्री चंद्रभूषण जी महाजन दोनों सरल हृदय साधक हैं जो हमारे आश्रम से जुड़े भी हैं और हमारे जो ट्रस्ट हैं उसके ट्रस्टी भी हैं इसके अलावा मैं सब विद्वानों को चाहे नाम से न जानता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर सब शिवरूप दिखाई दे रहे हैं और साथ में शक्ति भी तो आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और अपनी छोटी सी बात कहना है आ, शैव धर्म के बारे में वैसे मैं ना तो कोई शैव धर्म का विशेषज्ञ हूँ लेकिन जो भी मैं अपनी जो भी छोटी सी समझ है उससे जो कुछ कह सकता हूँ उसे कहने का प्रयास करूँगा तो सबसे पहले मैं धर्म की अवधारणा क्या है धर्म का आरंभ कहाँ से होता है इस बात पर कुछ कहना चाहूँगा जो मेरा अपना विचार है आप कितने सहमत हैं आप सहमत तय कीजिए मैं अपनी बात शुरू करने के लिए मखन लाली चतुर्वेदी साहब की एक पहली एक कविता की ए, एक लाइन बताऊं ना, जब उन्होंने पुष्प से पूछा था कि तुम्हारी क्या चाह है तो उसने कहा था कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूठा जाऊं। चाह हर जगह है पुष्प की भी चाह है एक व्यक्ति की भी चाह है एक बूंद की भी चाह है और एक बूंद एक जल की बूंद उसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारी क्या चाह है क्या तुम्हारी चाह उसकी बूंद बनने की है क्या तुम्हारी चाह किसी के खुशी के आंसू बनने की क्या किसी तुम्हारी चाह कोई ग्रह के आंसू बनने की या किसी पुष्प में पुष्प बनने की चाह वो इनकार करती है कि मुझे ऐसी कोई चाह नहीं बूंद की चाह तो है कि मैं फिर से उसी महासमुंद में चली जाऊं जहां से आई और यही शाश्वत चाह उस बूंद को कहीं भी छोड़ दो कैसी भी छोड़ दो वो नदी में नाले में पोखर में होती हुई कई रूपों में बदलती हुई कभी वो ओस की बूंद बनती है कभी वो खेतों में गिरती है कभी वर्षा की बूंद बनती है लेकिन अंत तक उसका गंतव्य होता है वही महान्डव जिसमें किसी गंगा में किसी नर्मदा में मिलके, के वो फिर अंत रूप से अपने महान्डव में चली जाती है जहाँ से वह आई थी ऐसे ही अगर हम मनुष्य की आत्मा के लिए पूछें कि तुम्हारी चाह क्या है तो मनुष्य की आत्मा की चाह भी यही है कि वो जहाँ से आई है अंततः वहीं पर चली जाए मनुष्य की आत्मा अपने एक नौस्टेलिया से ग्रस्त है अपनी घर की याद आती है उसे और वह सदा अपने घर लौट जाना चाहते मनुष्य के मन बुद्धि हृदय पर सदा दो बल सतत कार्य करते हैं एक है सेंट्रिपल फोर्स अपकेंद्रीय बल जो उसे सदा संसार की ओर धकेलता है एक है सेंटिपिटल फोर्स जो उसे परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है उस घर की ओर आकर्षित करता है जो संसार की ओर धकेलता है वो परमेश्वर शिव की माया है फिर तो उसे परिधि की ओर ले जाती है परिधियों से और परिधियों की ओर ले जाती है और वो इन दोनों बलों के बीच चंद्रमा की तरह पृथ्वी के चक्कर लगाता है जैसे चंद्रमा वैसे ही इस संसार का चक्कर लगाता चला और अपनी कलाएं बदलता चला जाता है अपने जीवन पर जीवन और जीवन पर जीवन इस तरह से वो कई योरियों को पार करता चला जाता है लेकिन अगर उसकी लॉन्जिंग है अगर उसकी इच्छा है अगर उसकी इच्छा पूछी जाए अंतरात्मा की तो उसकी अंतरात्मा की यही इच्छा है कि वो पुनः वहाँ चले जाए जहाँ से वो आए थे तो यही अंतरात्मा का नौ घर जाने की चाहत यही मनुष्य को किसी धर्म की ओर खींच लाती है किसी धर्म की अवधारणा कहीं से भी आए किसी भी भावना से आए किसी भी ही प्रवर्तक से आए लेकिन धर्म के बीच हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं हमारा अस्तित्व जब घर लौटना चाहता है तो धर्म अपने आप उस जगह पर खड़ा हो जाता है धर्म दिशा बदलता है हम सतत परिधि की वह चलती सॉरी नहीं धन्यवाद धर्म मनुष्य के चिंतन की दिशा बदलता है उसकी दृष्टि बदलता है और उसे उस घर लौटने की याद दिलाता है उसे था है कि संसार की दौड़ एक अंतिन दौड़ और उस दौड़ में कष्ट दुख वैमनस्य हिंसा ईर्षा प्रतिस्पर्धा इन सबका कोई अंत नहीं है और जब उसे घर की याद आती है तो मनुष्य धर्म की ओर मुखर होता है अंतरात्मा की आवाज से निकला हुआ कोई धर्म वास्तविक धर्म होता है और वास्तविक धर्म की परिभाषा अंतरात्मा की आवास से निकलने वाली भाषा है जो हम उस पर ऊपर से परिभाषाओं का आवरण चढ़ा देते हैं उस पर धर्म के विभिन्न नामों का जो चोला पहना देते हैं वो मनुष्य का अहंकार है वास्तव में मूलतः धर्म विश्व धर्म एक ही और अगर हम ये कहें कि ये धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है तो आत्मा की उसी घर लौटने की इच्छा से ही धर्म का अवतरण हुआ है संसार में और जब मनुष्य माया के आधी इस संसार में घूमता है चलता है तो उसकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती वो हिंसक भी हो जाता है प्रतिस्पर्धी हो जाता है रषालु हो जाता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कभी कभी वो दूसरों के प्रति निर्मम हो जाता है और ये सब करते हुए वो ये भूल जाता है कि ये सब अर्थहीन है क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे किसी को हरा दो किसी को पछाड़ दो किसी से आगे निकल जाओ अंत ये सब कुछ खो जाएगा हम कुछ भी इकट्ठा कर लेंगे ये सारा अहंकार इकट्ठा हो जाएगा वो सब खो जाएगा ये बात अंतरात्मा की आवाज से निकलता है, लेकिन वो उस अंतरात्मा की आवाज को छुपा देता है उसको छोड़ देता है उस आवाज़ को और उस पर ओवरवेट कर जाता है इस तरह से वो मनुष्य पुनः माया के प्रभाव से वही सेंटिफिकल फोर्स प्रभावी हो जाता है वही जो बल है उसे फिर संसार का खेल देता है यह द्वंद्व मनुष्य को सदर चलता कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर यह द्वंद्व कमोपेश न चलता वो चाहता है कि संसार में कुछ ऐसा करूं जो मुझे मुक्ति मिले और कभी वो चाहता है कि मैं इस संसार में कुछ उपलब्ध करूं उसके बाद फिर धर्म की बात सोचूं। और ऐसा सोचने वाला हूँ फिर कभी कर ही नहीं पाता क्योंकि उसकी चाहते उसकी टारगेट्स उसके क्षितिज आगे बढ़ते चले जाते हैं हम किसी एक क्षित तक पहुँचते पहुंचते उसे और अन्य क्षितिज दिखाई देने लगता शिव धर्म का आविर्भाव वेदों के समय का है शिव इतने पुराने हैं शिव धर्म जितने के वेद और ये शिव धर्म मनुष्य की अंतरात्मा से निकले हुए हैं मनुष्य की सहज प्रवृत्ति से निकले हैं और साथ ही साथ ये समाज की आवश्यकता के अनुसार ढलते चले गए हमारे समाज में आवश्यकता थी सबसे पहले मनुष्य को जैसे हमारे वेद कहते थे कुछ वेद में प्रार्थनाएं हैं बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं आप सब विद्वान हैं आप लोगों ने जानी पड़ी भी होगी कि सबसे पहले वो अर्भुदेव से कहते थे लोग कि मुझे अन्न दे सबसे पहली प्रार्थना होती है अन्न दे ताकि मुझे मेरा पेट भर सके मेरी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। अन्न का आज के परिपेक्ष में हम कहें तो अन्न रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन मेडिसिन ये सब चीज़ें हमारा अन्न है जो हमारे लिए बेसिक नीड्स जो आवश्यक हैं मूलभूत वही हमारा अन्न है उसके बाद अगली प्रार्थना है कि मेरे दुश्मनों का नाश कर ये दुश्मनों का नाश दुश्मन हमारे अपने अपने सामने हैं हमारी स्वयं की इंद्रियां स्वयं की इच्छाएँ जो सतत अपूरित इच्छाएं हमारी यही दुश्मन है क्योंकि ये इच्छाएं ये प्रतिस्पर्धा हैं अगर सतत बनी भी रहे और इनकी पूर्ति भी होती रहे तो भी ये सदा सदातृप्त बनी प्रार्थना है कि मेरे पशुओं की रक्षा वो कहते हैं कि मेरी इंद्रियां स्वेच्छाचारी हो गई वो पता नहीं क्या चाहती आंखें क्या देखना चाहती हैं, उंगलियां क्या छूना चाहती हैं, पैर क्या चलना चाहते हैं कान क्या सुनना चाहते हैं वो सब मुझे एक संसार में धकेलते चले जाते ये इंद्रियां सबसे बड़ी दुश्मन है ये पशु कहलाती हैं वैदिक भाषा में इन्हें ही पशु कहते हैं क्योंकि यही मनुष्य को बांध के रखते तो इंद्रियां मेरी इनकी रक्षा कर ताकि ये सही देखे, सही सुने सही जगह चलना चाहे इसके बाद पाँचवीं चौथी प्रार्थना है कि मुझे यशस्वी जीवन ताकि मैं उन लोगों के साथ सान्निध्य प्राप्त कर सकूं जो मुझे सही राह दिखाए उन लोगों का मुझे सत्संग प्राप्त हो जो मेरे हृदय में जो कुटिल भावनाएं हैं उनको शांत कर दें। अगली और अंतिम प्रार्थना है कि मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना ताकि मैं उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ जो मेरे जीवन का मूल लक्ष्य है इस तरह से पांच वैदिक प्रार्थनाएं हैं जो अर्बुद देव से की गई वैदिक काल में हमारे जो आज देवी देवता हैं वो देवी देवताओं का कोई स्वरूप नहीं समझा गया था नहीं माना गया था लेकिन तदंतर भी उन दिनों रुद्र की बात होती थी जो शिव का स्वरूप है जो अद्वैत शिव का स्वरूप है तो शिव के शिव दर्शन के उद्गम को अगर हम देखें तो वैदिक काल से है एक बात दूसरा जो शिवदर्शन का या शिव धर्म का उदय है वो मनुष्य की प्राकृतिक नैसर्गिक आवश्यकताओं साथ ही साथ अंतरात्मा की आवाज़ के मेल से है और उसके आधार में वे सब बातें हैं जो किसी के धर्म के आधार में होती हैं जैसे प्रेम भय शिष्टाचार अनुशासन सबके कल्याण की भावना और स्वच्छता ये सब धर्म के शुचिता मानसिक शुचिता शारीरिक शुचिता ये किसी भी धर्म के मूल सिद्धांत हैं और शिवधर्म के भी यही मूल सिद्धांत हैं वो भी शुचिता मानसिक शारीरिक एक भय ताकि दुष्कर्मों के प्रति हम डरे रहें मूलभूत में भय का ये मतलब है कि जो विकृति हैं समाज में वो कम होती चली जाए और हम एक सदाचार का मार्ग अपनाने के प्रति गम्भीर हो सके धर्म की अवधारणा न केवल समाज को एक बहुत अच्छा चीने लायक स्थान बनाने की है वरन इसकी अवधारणा इससे भी आगे जाती है कि वो मनुष्य को आध्यात्म के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है अगर धर्म मात्र इस समाज को अच्छी तरह से सुव्यवस्थित चलाने की बात करता है तो हमसे ज़्यादा धार्मिक तो चीटियाँ हैं हमसे ज़्यादा धार्मिक तो मधुमक्खी हैं जो एक व्यवस्थित समाज चलाते, है जहाँ पर उस समाज में कहाँ कोई नियम न होने के बावजूद बाहरी कोई प्रभाव ना होने के बावजूद कोई भय ना होने के बावजूद वो नियम से चलते मनुष्य स्वभाव से उचृंखल है और इसे नियमबद्धता करने के लिए भय जरूरी था इसलिए किसी भी धर्म के आचरण में एक भय समाहित है प्रेम समाहित है जो हम आपस में एक दूसरे का बॉन्ड है एक दूसरे का मिलने का कारण है तीसरा उसमें स्वच्छता समाहित है और साथ ही साथ सब लोगों के कल्याण की भावना समाहित है इन सब भावनाओं को लेकर हम एक इस धर्म की अवधारणा को तो समझते हैं तो शायद ये धर्म की अवधारणा करीब करीब अन्य भी धर्मों की होती है और ऐसे ही शिव धर्मों की भी है हमारी भिन्नताएं है अगर हैं शिव धर्म में आप देखेंगे कि शिव धर्म में कुछ शक्ति की पूजा करते हैं विरुद्र की पूजा करता है कोई शिव की पूजा करता है कोई मूर्ति पूजक है लेकिन इन सब में जो भिन्नताएं हैं उनका आधार कोई वैमनस्य नहीं है कोई अहंकार नहीं है न मतभेद है क्योंकि वैमनस्य के कई आधार पर धर्म खड़ा हुए हैं धर्म की शाखाएं खड़ी हुई हैं कई धर्मों में आप देखेंगे कि वैमनस्य के कारण किसी ने अपनी शाखा अलग बना ली या मतभेद के कारण किसी ने अपनी शाखा अलग बना ली लेकिन धर्म की बड़ी विशिष्टता है कि इसमें जितनी शाखाएं हैं वो मनुष्य की उच्चतर होती हुई प्रज्ञा और उनकी परप परिपक्वता की स्थिति और जो भौगोलिक आवश्यकता है उन पर निर्भर करती हैं न कि किसी मतभेद पर या किसी वैमनस्य अहंकार पर निर्भर करते हैं इसलिए आप शिवधर्म भी देखेंगे कि बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन उन शाखाओं में कोई वे प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा रिशा नहीं है वो मात्र मनुष्य की विभिन्न प्रकृतियों और विभिन्न परिपक्वता की स्थितियों पर निर्भर करती हैं इसके आगे हम किस धर्म से हमारी क्या अपेक्षा है हमारी धर्म से जो सबसे मोटी अपेक्षा होती है कि हम जो एक संसार को बहुत व्यवस्थित बनाने का जो कार्य धर्म कर रहा है जहाँ हम इस संसार को व्यवस्थित सुरुचिपूर्ण संपन्न और आनंदित स्थान बनाने की जो प्रयास करते हैं इसके अलावा हमारी अगर अंतरयात्रा शुरू करने में धर्म सहायता नहीं करते हैं तो फिर वो धर्म कैसा तो हमारा ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या शिव धर्म इस कसौटी पर खड़ा उतरता है तो शिव धर्म निश्चित रूप से इस कसौटी पर भी उतना ही खड़ा उतरता है जितना हमारी अपेक्षा है यहाँ पर एक शिव साधक जब पूजा भी करता है तो अपने ही शरीर में शिव का न्यास करता है अपने ही शरीर में शिव की प्रतिष्ठा करता है अपनी ही अंतर चेतना को शिव रूप में प्रतिष्ठित करता है और उसके बाद वो शिव की पूजा करता है तो शिव की पूजा करने के पहले वो स्वयं शिवत्वता को ग्रहण करता है एक तरह से कहें तो शिव ही शिव की पूजा करता है इस तरह से इसमें अद्वैत की भावना अंतर्निहित है शिव धर्म में अद्वैत की भावना अंतर्निहित है उसे कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता कि हमको बाहर से अद्वैत को ठीक से अलग से समझाना पड़े क्योंकि धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ठहर जाओगे तो धर्मदजी बनकर रह जाओगे हम धर्मदजी नहीं बनना चाहते कि हम एक धर्म की पता कर लेके खड़े हो जाए कि हम शिव हैं हम वैष्णव धर्मी हैं या हम जो भी धर्मी हैं उसकी पता का खड़ लेके खड़ी होने से कुछ भी नहीं होता धर्म तो एक रेल है धर्म तो एक मार्ग है जिससे होके गुजर जाना है धर्म एक सरिता है जिसमें बह जाना है धर्म में अगर हम ठहराव हो जाएगा तो हम धर्म ध्रजी हो जाएंगे धर्म से हम अलग हो गए तो अधार्मिक हो जाएंगे लेकिन हम धर्म के साथ अगर बह गए तो हमको हमारा वो गंतव्य मिल जाएगा जिसके लिए धर्म की मूल अवधारणा स्थापित हो इसलिए धर्म हमारे लिए एक साधन है और ये साधन को साधन की तरह ही अपनाना है धर्म से मोह जरूर करना है प्रेम जरूर करना है पर धर्म के प्रति जो हमारी कभी कभी कट्टरता जैसी कुछ स्थितियाँ बन जाती हैं जो वैमनस्य का कारण बन जाती है वो हमारे लिए घातक है शिव धर्म इस तरह की किसी भी कट्टरता का विरोधी है आप इसकी मूल भावना समझ सकते हैं कि शिव धर्म मानता है कि पूरा विश्व शिव चेतना से उत्पन्न हुआ है शिव चेतना से ही पूरा विश्व अस्तित्व में आया है हम ये कह सकते हैं कि शिव ने संसार नहीं बनाया वरण स्वयं को संसार के रूप में प्रस्तुत किया संसार शिव स्वरूप है आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो शिव ही शिव दिखाई देंगे आपको क्योंकि जब सत्य भावना हृदय में हो हृदय में कोई तरह का कलुषित ना हो निगाह में अगर हमारे प्रेम हो तो हमको सब कुछ शिवमय दिखाई देता है तो फिर बताइए कि शिव धर्मी किसी को विधर्मी भी क्यों मानेगा अगर अन्य धर्म भी हैं तो वैसे ही हैं जैसे एक परिवार में कई पुत्र होते हैं सबके मतभेद भी हो सकते हैं लेकिन रिश्ता तो अपनी जगह है ऐसे ही शिव धर्म सनातन होने के साथ ही साथ पुरातन है सनातन है और साथ ही साथ वो सबको साथ लेने की भावनाओं को लेकर चलता है इसलिए शिव धर्मों को हम कहें कि ये विश्व धर्म के सर्वाधिक नज़दीक हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं क्योंकि हम धर्म से जितनी अपेक्षाएं करते हैं कि वो मनुष्य को सदाचारी बनाए और उसको आध्यात्म के मुहाने पर ले चला जाए हम धर्म और अध्यात्म की अगर थोड़ी सी तुलना करें हम पाएंगे कि शिव धर्म में दोनों धर्म और आध्यात्म दोनों एक साथ समाये हुए हैं शिव धर्म जहां आपको अनुशासित करता है वहीं पर वो आपको स्वतंत्रता भी देता है शिव धर्म कहता है कि जब सब और शिव ही शिव है तो आपको इतनी स्वतंत्रता देता है जो उच्चतर प्रज्ञा में ही प्राप्त हो सकती है वो कहता है कि तुम मन को छोड़ दो वो कहाँ जाएगा शिव के बाहर जाए तो वो पापी है लेकिन शिव के बाहर वो मन जाता ही नहीं क्योंकि शिव के बाहर जा ही नहीं सकता मन की पहुँच जहाँ तक है शिव उसके बाहर भी है इसलिए क्योंकि पूरा ब्रह्मांड पूरी सृष्टि शिव से ओतप्रोत है इसके अलावा हम आरंभिक स्तर की बात करें द्व्यवाद स्तर की बात करें जब एक नया व्यक्ति धर्म में प्रवेश करता है एक नया बच्चा है या मानसिक रूप से अपरिपक्व जिसे हम धर्म की अवधारणा से परिचित करवाते हैं हम अगर उसकी बात करें तो उसके लिए क्या आवश्यक है उसके पहले उसको सबसे पहले आवश्यक है कि वो एक ऐसा माहौल उसको मिले जहाँ वो अपनी आराधना कर सकें ऐसी जगह मिले शिवालय मिले जहां उसको वो आराधना कर सके तो शिवालय के कि ये कितनी आसान हमारे ऋषियों ने और हमारे एंसेस्टर्स ने कितनी आसान व्यवस्था दी है कि एक छोटे से छोटे स्थान में कम से कम खर्चे में और कम से कम श्रम में एक शिवालय बन सकता है और वहां पर हमको मूर्ति प्राकृतिक रूप से नदियों में मिल जाती है शिव जो एक अंडाकार पत्थर जिसे हम शिवलिंग कहते हैं उस शिवलिंग में अपने आप में कितने मैसेज कितने गंभीर संदेश हैं उस शिवलिंग के साथ में जुड़े हुए ये एक तो सिंपल मोस्ट सबसे ज़्यादा सरलतम रचना है ब्रह्मांड का आकार भी शिवलिंग की तरह पृथ्वी का आकार भी ऐसा ही है और समस्त ग्रहों के परिक्रमा पथ भी ऐसे ही हैं पूरा ब्रह्मांड का आकार अगर हम आज के वर्तमान मैथमेटिकल डेरिवेशन से समझें तो पूरा अंतरिक्ष भी वक्र है अगर हम एक ही दिशा में चले जाएं, चले जाएं तो अंतिम रूप से वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे ऐसे ही शिवलिंग पर अगर एक चीटी बैठी है वो चलती चली जाए चलती चली जाए तो घूम के वहीं पर आते जहां से वो चली थी ये ब्रह्मांड का प्रतीक है हम पूजा करते हैं किसी देवता या देवी की नहीं कर रहे हम यहाँ पर अस्तित्व की पूजा कर शिवलिंग अस्तित्व का प्रतीक और शक्ति उस अस्तित्व अस्तित्व के विस्तार का प्रतीक है जो ब्रह्मांड बना है वो शक्ति का स्वरूप है और उसको बनाने वाला या उसको उद्गम में आसरा या सहारा देने वाला वो स्वयं शिव है शिव के कई रूप प्रचलित हैं जिसका जो पर्सोनिफिकेशन हमने कर रखा है उसको मनुष्य के तरह चित्रों में दिखाया है उसमें आपको दिखेगा कि वो शेष नाग उनके गले में रखा है जो संसार का आधार कहलाता है वो स्वयं शिव पर आधारित है चंद्रमा वो चंद्रमौलेश्वर के सिर पर है जो पूरे अंतरिक्ष और नक्षत्रों का प्रतिनिधि है इसके अलावा आप देखेंगे कि वो अमृत से स्नान करता है वो अमृतेश्वर कहलाता है अमृत से स्नान करता है तो वहीं पर वो विष्णु गले में अटका के रखता है समस्त पॉजिटिविटी ब्रह्मांड की यानी जितनी धनात्मकता है और समस्त नेगेटिविटी यानी जितनी ऋणात्मकता है दोनों को धारण करता है अगर हम कहें कि शिव शून्य स्वरूप है तो फिर क्या गलत है शिव धर्म शिव को शून्य कहता है शून्य की अवधारणा शिव धर्म से आरंभ होती है शिव धर्म कहता है कि शिव शून्य है <laughs> क्यों क्योंकि अगर हम कहें कि दो धाराएँ हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक कहाँ पर नहीं मनुष्य भी एक शिव है शक्ति है एक स्त्री है पुरुष है दिन है रात है उजाला है अंधेरा है हर तरफ दो धाराएं हैं एक धनात्मक धारा है एक ऋणात्मक धारा है अगर हम गणित में भी देखें तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री है तो माइनस वन माइनस लेकिन इन सबको सहारा कौन दे रहा है इन सबका आधार क्या है कहाँ से शुरू हुए शून्य से ही तो शुरू हुए हैं समस्त ब्रह्मांड को आधार देने वाला शून्य ही तो है और इसलिए शिवधर्म परमेश्वर को शून्य कहता है वो ये नहीं कहता कि शंकर है वो शंकर है रुद्र है दंडपाणि है ये उसके जितने रूप हैं ये हमने मैसेजेस देने के लिए बना रखे संदेश देने के लिए बना रखे इन विद्वानों ने बनाए हम त्रिशूल हाथ में लेके खड़े हैं त्रिशूल क्या है ये वो बताता है कि हम ब्रह्मांड में तीन चीज़ें दिखाई देतीं सतत हमको एक प्रमेय है एक प्रमात्र है एक प्रमाण है पूरा संसार मेरे लिए प्रमेय है मैं संसार को देखता हूं मैं इसका प्रमाता हूं और मैं देख रहा हूं जिसके कारण ये संसार अस्तित्व तो में है वो देखना मेरा प्रमाण है इस तरह से इन तीनों को अगर हम कहें तो हमको ये अलग अलग प्रतीत होता है कि संसार अलग है मैं अलग हूं लेकिन हम अपने स्रोत की तरफ जाएं तो हम एक है। इस तरह शिव ने एक त्रिशूल धारण कर रखा है कि तीनों प्रमेय प्रमात्र और ब्रह्मांड तीनों का स्रोत एक ही है वो नृत्य करता है वो नटराज है ब्रह्मांड में एक नृत्य की तरह है इसे कितने ही विश्व के विद्वानों ने स्वीकार किया है कि ब्रह्मांड एक कॉस्मिक डांस एक इटर्नल डांस मैंने परसों पहले किताब पढ़ी थी फ्रिड्स ऑफ कैपरा की उसमें सबसे पहले मुख्यपृष्ठ पर ही नटराज का चित्र था टाव ऑफ फिजिक्स और आज भी हम अगर अपनी स्पष्ट दृष्टि से संसार की ओर देखें तो हमको दिखाई देता है कि एक स्पंदन दिखाई देता है एक नृत्य दिखाई देता है ये हमको तब नहीं दिखाई देता जब हमारी हमारी आँखें महत्वाकांक्षाओं से घिरी हों प्रतिस्पर्धाओं और ईर्षाओं से और डर से घिरी हों लेकिन जब हम निडर होकर इस संसार को मोहब्बत से प्यार की नज़र से देखते हैं तो हमको एक नृत्य दिखाई देता है और वही शिवराज शिव का नटराज का नृत्य है वो हाथ में डमरू बजाता है वो डमरू बजाता है इस संसार की लयबद्धता को सिद्ध करता है। हमारे संसार में हम देखें तो सब चीज कितनी लयबद्ध है चंद्रमा की कलाएं लयबद्ध हैं सूर्य की रोशनी लयबद्ध है उसका उगना उसका अस्त होना उसमें छोटी लय है दैनिक लय है मासिक लय है वार्षिक लय है इन सब लयों को वो एक लय देता है एक ताल देता है और उसी लय और ताल पर पूरा ब्रह्मांड अपना एक कॉस्मिक डांस करता है ब्रह्मांडीय नृत्य है तो इस ब्रह्मांड को नृत्य की तरह देखें तो ये ब्रह्मांड एक आनंद का स्थान बन जाता है और हम इसके नर्तक बन जाते हैं इस तरह हम जब अपने आप को इस ब्रह्मांड का हिस्सा जानते हैं हिस्सा समझते हैं तो हम इसके इनसेपरेबल पार्ट बन जाते हैं क्योंकि शिव धर्म किसी को भी नहीं मानता समस्त ब्रह्मांड एक ही स्रोत से निकला है और समस्त धर्म भी एक ही स्रोत से निकले हैं जिसका नाम है अंतरात्मा और अंतरात्मा ही हमारा आराध्य शिव है फिर हम सब एक हैं और हम सब शिव हैं इस दृष्टि को विकसित करने के लिए निश्चित रूप से समय लगता है मानसिक परिपक्वता की आवश्यकता होती है पहले दिन अगर कोई शिव मंदिर में जाए तो चाह ना समझ में आए लेकिन धीमे धीमे जब वो शिव दर्शन में आगे बढ़ता है शिव विधान में या शिव विधियों में शिव पूजा विधियों में जाता है तो धीमे धीमे वो इस न्यास को करते करते समझ जाता है कि अंतर यात्रा भी सही यात्रा है जो बहवें यात्राएँ हैं है हमारी जब तक हम उनकी दिशा परिवर्तन नहीं करते तब तक वो हमारी उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करवाने में सहायक नहीं हो सकते। इसलिए हम शिव धर्म के लिए ये नहीं कहते कि आप सब शिव धर्म अपना लो धर्म परिवर्तन किसी भी वस्तु का इलाज नहीं किसी भी समस्या का इलाज शिव धर्म नहीं है और ना कोई विशेष धर्म है किसी भी समस्या का इलाज समस्या का इलाज तो ये है, है कि हम अपने हृदय को प्रेम से सिक्त कर लें अपने मन को इच्छाओं कामनाओं को लगाम दें और अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य को जब तक न समझेंगे तब तक शायद हम परमेश्वर को और धर्म को भी नहीं समझ पाएंगे जब तक हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं होगा तो आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों किसी भी देवता की पूजा करने वाले हो. जब तक हृदय में प्रेम न भरा होगा और प्रेम और मोह में फर्क है मोह सीमितता के प्रति होता है और प्रेम असीम होता है अगर हम सीमितता से हम कहें कि मैं मेरे बच्चे को प्रेम करता हूँ तो ठीक ना हर को कोई करता है मैं मेरे धन को प्रेम करता हूँ मैं मेरे मकान को प्रेम करता हूँ मेरी पत्नी को प्रेम करता हूँ ये प्रेम सीमितता के प्रेम हैं लेकिन ये प्रेम सीमा में नहीं बांधा जा सकता जो हृदय का प्रेम है वो पूरे संसार के प्रति होता है पूरे समाज के प्रति होता है और ये अपना दायित्व निगा निभाता है क्योंकि हम इस चलती हुई कार के ऐसे अभिन्न पुर्जे हैं जिसके बिना काम नहीं चल सकता हम इसको बाहर होके खड़े होके नहीं देख सकते अगर एक चलती हुई कार का पहिया सोचे कि मैं बाहर खड़े होकर देखूँगा कि कार कैसी चलती है तो वो निश्चित रूप से एक दुर्घटनाग्रस्त कार को देखेगा क्योंकि उस चलते भी कार का एहसास वो टायर कर सकता है उसको बाहर खड़े होकर नहीं देख सकता यही वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हम इस संसार के दर्शक नहीं हो सकते क्योंकि हम खिलाड़ी हैं इसलिए हम दर्शक नहीं हो सकते हम बाहर खड़े होकर नहीं देख सकते क्योंकि संसार से बाहर जाना ही संभव नहीं है क्वांटम भौतिकी के यही निष्कर्ष है एक कोपेनहेगन हैगन इंटरप्रिटेशन नाम की एक चीज़ है जो बोहर साहब ने तय की थी जब वो कोपेनहेगन में उन्होंने बोहर इंस्टीट्यूट बनाया था वहाँ पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले थे अंतरात्मा से हम कहें कि बोहर साहब पूर्णतः शेव थे तो कुछ गलत नहीं होगा वो चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के रहें क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ को और उस दृष्टि को देखने वाले वैज्ञानिक आज भी बहुत जो वैज्ञानिक दृष्टि से संसार को देखते हैं और उस संसार में आध्यात्मिकता वैज्ञानिकता मानवता और हमारे जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को वो सामंजस्य करके चलते इस तरह से हम शिव धर्म को अगर हम उसका निर् निरपेक्षता से अगर अवलोकन करें विहंगम दृष्टि से उसका अवलोकन करें तो शिव धर्म निश्चित रूप से विश्व धर्म के सर्वाधिक नज़दीक इसमें ऐसी न तो वैमनस्य की कोई जगह है गुंजाइश है न कोई प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश है और आत्म उन्नति के समस्त साधन हैं जहाँ पर के हम इस अपने जीवन को सार्थक और प्रेममय बना सकते हैं आज अगर संसार में हम देखो तो प्रेम न होने के कारण धर्म के सच्चे स्वरूप को न समझने के कारण धर्म ही वैमनस्य का कारण बन गया धर्म जिसकी अवधारणा प्रेम के लिए है जिसके अवधारणा जोड़ने के लिए है, जिसकी अवधारणा इस संसार को बेहतर स्थान बनाने के लिए है वही प्रेम न होने के कारण वही धर्म वैमनस्य का कारण बन गया इसलिए धर्म की सच्ची संभावनाओं को तलाशने के लिए धर्म की सच्ची भावनाओं को समझने के लिए जरूरी है कि हम सब विध्वचन आगे आए और आने अपने आसपास के समाज को धर्म की सच्ची भावना से उसके सच्चे रूप से अवगत करवाएँ बताएँ कि धर्म की वास्तविक आत्मा क्या है और हम सबकी आत्माएं है, अभिन्न हैं और हम सबकी आत्माओं का जो नॉस्टेलिया एक ही है कि अंततः वहाँ पहुँचे जहाँ से हम चले थे हम इस यात्राओं में जैसे अलग अलग कपड़े पहन लेते हैं वैसे ही हमने अलग अलग धर्मों के नाम दे रखे हैं पुरन धर्मों का एक ही उद्देश्य और सभी धर्मों ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारे सनातन धर्म से लिया है ये कोई अहंकार नहीं है ना मैं कोई सनातन धर्म की वकालत करता हूँ लेकिन ये कि ऐसा सत्य है कि जो हमारे अंतरात्मा से निकली आवाज़ को हमने एक व्यवस्थित रूप दिया है जिसका नाम हम शिव धर्म दे सकते हैं लेकिन ये सचमुच में विश्व धर्म है तो मेरी बात मैं सोचता हूँ आज इतनी ही पर्याप्त आप सबको धन्यवाद शांति से सुने केवल में सूत्र के गमनम एक बहुत खास बात कही गई है परमार्थ सार सारण अभिनव के अतिरिक्त कोई स्थान है जहां मोक्ष मिलेगा ऐसा नहीं मोक्ष भी यही है बंधन भी यही है और मोक्ष की परिभाषा मुक्ति की परिभाषा उन्होंने की है आपने जो कुछ कहा उसी के संदर्भ में हम अपनी शक्ति की अनुभूति करें अपनी ही पूर्ण शक्ति अभी हमारी शक्ति का हमें अनुभव सीमित होता हम अपनी पूर्ण शक्ति का अनुभव करें इसी का नाम ये आगमों की संख्या बहुत अधिक है 28 भी चौसठ भी शैव परिषद भी होते हैं और शैव पुराण आदि के नाम आप जानते हैं शैव संप्रदाय भी है आचार्य शंकर ने चार का उल्लेख किया है शैव पाशुपत कारु सिद्धांति का लेकिन इसके अतिरिक्त वीर शैव आदि भी है शैव के साथ शाक् पक्ष जुड़ा हुआ है शिव की प्रधानता की दृष्टि से जब एक ही तत्व को हम देखते हैं तो उसे शैव कहते हैं और उसी के अभिन्न अंग शक्ति की प्रधानता की दृष्टि से देखते देखते हैं तो उसे शाक्त कहते हैं लेकिन यह शाक्त की अवधारणा शिव की अवधारणा की अपेक्षा प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य यह है कि वैदिक परंपरा पितृसत्तात्मक समाज को मानती है और आगम परंपरा में मातृ सत्तात्मक समाज देव और दानव आज भी हमारे समाज में देव दानव सब कुछ है और एक ही व्यक्ति अपने अंदर देव दानव की अनुभूति करता है लेकिन देव दानव का दानव का निर्णायक तत्व जन्म नहीं कर दुर्गा सप्तशती का नाम सभी ने सुना है है और और उसमें देवी के विभिन्न रूप हैं लेकिन इसकी एक विशेषता यह कि शास्त्र वैष्णव परंपरा में यह दुर्गा सप्तशती ग्रंथ समन्वय का प्रयत्न करता है शिव मूर्ति से जुड़े हुए जितने भी हम अर्थ देखते हैं त्रिशूल आदि का आपने उल्लेख किया तो ये शमशान त्रिशूल भुजंग वृषभ तांडव चंद्रमा गंगा तीसरा नेत्र आदि ये सब प्रतीक हैं इनके गहरे अर्थ न समझकर इनको वैसे सड़क पर दिए घूमने का अर्थ शैव धर्म के अनुयाई नहीं होता है और एक खास बात यह कि जिन बाहरी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया उन्होंने भी शैव धर्म स्वीकार किया है जैसे हूं और एक बड़ा प्रसिद्ध क्या है? इस कक्ष में जो मौजूद है वो भी शिव है वह भी शिव लीला के अंग है, जो यहां नहीं है, शीला के शिवलीला के अंग है जाकर कहा जाइएगा जहां जाइएगा शिव को पालिएगा साथ ही मुझे शराब पीने दे मस्जिद में बैठ बोल तो में बैठकर या बता तो सर्वं बौद्धों मुझे प्रेरणा देते हैं कि क्यों बौद्ध भूल जाते हैं शिव की बात करते हैं जैसे बौद्धों में सर्वं क्षण का मंत्र है उसी तरह से यहां है सर्व शिवमय जगत एक बड़ी अच्छी बात है रज्जु में सर्व की तरह धर्म अधर्म पाप पुण्य दुख सुख स्वर्ग नरक वर्ण आश्रम व्रत आदि ब्रह्म है हम इन्हीं के पीछे अगर पड़े हुए हैं तो इसका अर्थ है कि हम भ्रम में जी रहे हैं। इस बात से बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे किंतु तो अभिनव गुप्त ने भी लिखा है कि कभी कभी संसार के दुख दर्द तनाव चिंता आदि आदि से घिरे होने पर एक उन्होंने सूत्र दिया है मंत्र दिया है जड कीचरित इस ग्लास से आपको पानी परोसा जा रहा है या चाय या दही या, या मिठाई परोसी जा रही है इस ग्लास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई शैव धर्म दर्शन चेतन चैतन्य की बात करता है और इसे ग्लास को भी शिव मानता है लेकिन जब व्यावहारिक प्रसंग आता है तो वह यह कहता है कि जड़ की तरह से व्यवहार करो यानी तटस्थ हो जाइए, जैसा कि गीता में कहा गया है स्वस्थ हो जाइए, स्थित प्रज्ञ होकर व्यवहार की और ये बात भी थोड़ी विचित्र लगेगी सौ अश्वमेध यज्ञ कीजिए इस व्याख्या को तो आचार्य दुष्टी दास जी पर कर सकते हैं सो कोई जिए नहीं मिलेगा पुण्य देना भी नहीं चाहिए कोई जबरदस्ती देता हो तो पुण्य नहीं चाहिए सही साधक और ब्रह्म की हत्या कर दीजिए सौ ब्राह्मणों को मार दीजिए तो उन कोई पाप नहीं लगेगा गीता का रहस्य जो आज भगवान कृष्ण ने भड़काई है एक विचित्र बात है हम कार्यक्रम में आने वालों को प्रणाम करते सड़क पर मिलने वालों को प्रणाम करते हैं देवस्थान को देखकर प्रणाम करते लेकिन शैवों ने ये नया अनुसंधान किया है बातों की में कह रहा हूँ ये नया अनुसंधान किया है कि सबसे बड़ा नमस्कार वह है जो प्रोफेसर शिवाजी उत्कोप करें अपने आप को किया गया नमस्कार ही सबसे बड़ा नमस्कार है। आप जीवन भर यदि दूसरे को नमस्कार करते रहे तो आप में का भाव कभी समाप्त नहीं होगा आप अपने को नमस्कार करें वह नमस्कार स्वतः दूसरे सबसे है और ये जो शरीर है इस शरीर को तुच्छ शरीर और कभी कभी अश्वघोष अपने सौंदर नंदम और उसमें लिखते हैं कि बड़ा गंदा शरीर है इस शरीर का से करने की बात कहा है, है। लेकिन शैव धर्म इससे विपरीत बात कहता है तो तो साथ कि शरीर देव गृह है बाहर मंदिर मत ढूंढिए बाहर मस्जिद मत ढूंढिए ये आपका शरीर ही देवग्रह है और इस शरीर की पूजा के लिए कुछ भी पहल लीजिए कुछ भी धारण कर लीजिए चाहे आप जब करें होम करें स्नान करें जो कुछ करें और यहां तक कहा गया है अभिनव गुप्त के परमार्थ सार में तो कि आप जिस जल से स्नान करते हैं आप का वह जल भी शिव है आप भी शिव है आपका स्नान भी शिव है आपके स्नान से शरीर से निकला हुआ मैल भी शिव है क्या होगा शिव से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है और यही कारण है कि शिव शमशान में रहते हैं क्योंकि आप जिससे सबसे अधिक घृणा करते हैं आप जिससे सबसे अधिक भय करते हैं आप सांप से भय करते हैं विष से भय करते हैं कि कहीं हमारे खाने में पत्नी से से बहुत झगड़ा हुआ तो तो मिला दिया गया हो जिस भय आप डरते हैं शिव शिव रूप देने का प्रयत्न करता है और ये जिसे हम माया कहते हैं वह भी की लीला है और जैसा कि हमारे आचार्य वक्ता जी ने कहा कि आ, शिव कुछ भी नहीं है शिव से विरहित कुछ भी नहीं है सभी इसलिए सभी धर्मों विचारधाराओं का समन्वय समन्वय शब्द इस दर्शन का बहुत प्रिय शब्द है यद्यपि बाघरायण ने ब्रह्म सूत्र में तत्व समन्वय लिखा है लेकिन समन्वय इसलिए कि किसी का विरोध है ही नहीं बौद्ध विचारधारा भी यही कहती है क्योंकि जो विरोधी है वह भी शिव की माया है हमें जिसने अच्छे भले स्वस्थ हाथ पैर वाला बनाया उसी शिव की लीला आप देख रहे हैं कि उसी शिव ने बरवा के एक बालक को बीस इक्कीस वर्ष के बालक को इस हालत में बनाया कि उसके पैर काम नहीं करते हैं उसके हाथ काम नहीं करते हैं वो सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता और उसी वह भी शिवरूप है और उसकी शिव लीला पैर से जो चित्र बनाता है ये सारे चित्र उस बड़वा से आए हुए एक बालक के एक बीस इक्कीस साल के युवा के किशोर के बनाए हुए हैं जिस प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ कल हुआ है और आप पैर के अंगूठे में हुआ अपनी सब क्रियाओं के लिए माँ पर निर्भर है वो तो माँ उसके तय अंगूठे में कुछ ब्रश बना देती है वो कल भी उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कुर्सी पर बैठना भी उसके लिए बहुत ज्यादा संभव नहीं है वो नीचे बिस्तर पर लेटे हुए झुक करके अंगूठे से बनाता है देखता कैसे होगा कैसे क्या करता है ये आप ये भी शिवलीला है तो शिवलीला का एक प्रमाण आपके सामने है तो इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज जो कुछ यहाँ गंभीर विचार हमारे आज के प्रधान वक्ता ने प्रस्तुत किए उसमें छोटा सा कुछ और बातें मैंने जोड़ने का प्रयास किया आपके प्रश्नों का हार्दिक स्वागत हाँ खड़े होकर पूछे हाँ प्रश्न का उत्तर का प्रश्न भी शिव है शिव है शिव एक थोड़ी से ये है है है है ने कहा कि जड़वत तो जड़वत है या जड़ जड़ जड़ तीव। जड़ जड़ जड़ तो वह नहीं नहीं नहीं हुआ जड़ नहीं है। जड़ नहीं है। <laughs> जो मैं समझा जैसे जड़ जड़ाक स्वरूप होता है उसमें कहीं राग व्रो नहीं है उसी प्रकार से हमें भी अपने बिल्कुल जो को बिल्कुल इन्हें जो वो में अपने को होना चाहिए वो वहाँ पे जड़ता है लेकिन जड़ को भी ये बात थोड़ी सी गले में ठीक है जिसको आप बात आपने प्रारंभ में कहा था गुप्त तो आत्मा हम कहीं कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है पानी की गुण का आपने उदाहरण किया था तो वो कहां है जहां से हम आए हैं और वो कहां है जहाँ हमें जाना है क्या आत्मा जब अंदर आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा और मनुष्य क्या एक रूप है ये दोनों पर्यायवाची हैं या दोनों का अस्तित्व अलग है आत्मा क्या है मनुष्य क्या है क्या आत्मा के ही प्रभाव में आया हुआ एक छोटा सा है? है, है है या ये अनंत सत्ता जो हमारी वो उसका प्रतीक है आत्मा? क्या है? हम क्या हैं? ये एक बात है थोड़ा सा पहली बात तो जैसे आपने कही कि जड़ वास्तव में जो ब्रह्मांड निकला या उत्पन्न हुआ परमेश्वर ने स्वयं से बनाया इसलिए शिवमत तो सब कुछ है चाहे वो जड़ संसार बना हो चाहे चेतन संसार बना हो दोनों ही है शिवमत हैं उसमें जो चेतनता है उसकी कमी ज्यादती अलग अलग स्थानों पर दिखाई देगी जो माया के कहन अंधकार में हैं वो जड़ कहलाते हैं जो चेतना से सरागोर हैं वो चेतन कहलाते हैं और जड़ और चेतन संसार दोनों प्रमय परमात्र की तरह संसार शिव ने अपने ही चेतना से बनाया है इसलिए शिव तो सब कुछ बनता है जड़ भी वो हो सकता है चेतन भी वो हो सकता है और इसका प्रमाण या उसका जो शास्त्रीय प्रमाण है वो है शिव सूत्र का पहला सूत्र चैतन्य महात्मा वो कहता है पहला सूत्र कि चैतन्यम आत्मा ये दो शब्द हैं जिन दो ही शब्द पर्याप्त है समस्त आध्यात्म और अद्वैत को समझने के लिए चैतन्यम यानी वो जो संसार का अस्तित्व है और आत्मा यानी जो उसका अंतिम सत्य है चैतन्य ही इस संसार का अंतिम सत्य है अगर हम अब कहें कि अंतिम सत्य किस चीज का तो यहाँ पर चूँकि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कुछ भी विशिष्टता नहीं दी गई इसलिए सत्य हर चीज का चाहे हम एक रेत का कण लें चाहे एक संत को लें चाहे शिवलिंग को लें सत्य हर वस्तु का अंतिम सत्य वही चेतना है जो इस संसार का कारण हो जो चेतन जड़ का भी कारण चेतन का कारण भी वही शिव है और जड़ का कारण भी वही शिव शु, शिव एक व्यक्ति है, एक, एक व्यक्ति नहीं है, है। एक, एक सम्पूर्ण सत्ता है जो विश्व रूप में हमको दिखाई देती है वास्तव में अद्वैत जो एक दूसरा भी प्रश्न है काल्पनिक सत्ता है क्या है वास्तविक जो हमको दिखाई दे रही है वो सत्ता है हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है जो कुछ दिखाई दे रहा है एक ही सत्य दिखाई दे रहा है और वो है शिव उसके हमको जो भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं भिन्न भिन्न मंश दिखाई दे रहे हैं जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं या हमको जड़ में दिखाई दे रही हैं वो सब कुछ शिव ने अपने ही खेल से बनाया है सत्य ये कहें कि अगर हम खूब चिंतन करें कि संसार क्यों बनाया गया तो उसका एक ही परिणाम समझ में आता है कि परमेश्वर ने अपने मनोरंजन के लिए क्रिएशन के लिए संसार बनाया क्योंकि इसके सिवा और कोई कारण क्योंकि वो आप तक था उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी उसे पूर्ण तृप्त था वो कुछ भी कर सकता था उसने अपने आत्मविमर्श के लिए विषय बनाया क्या मैं ये कर सकता हूँ एक पहलवान किसी चीज़ को उठा सकता है तो उठा के देखता है कि क्या मैं इसको उठा सकता हूँ ऐसे ही उसने अपने आत्मविमर्श के लिए विश्व बनाया कि क्या मैं ये विश्व बना सकता हूँ और उस विश्व को उसने अपने ही क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहीं किसी को ठेका दे दे कि भाई तुम रेत लेके आओ तुम चंद्रमा बनाओ या तुम धरती बना दो या तुम झरने बना दो या तुम जड़ बना दो तुम चेतन बना दो तो उसने अपने आप को ही जड़ रूप में भी परिवर्तित किया स्वयं को चेतन रूप में भी परिवर्तित किया और अंतरिक्ष और समय के रूप में भी स्वयं को परिवर्तित किया इसलिए ईश्वर प्रत्ये विज्ञाकारिका कहती है कि उसने अपने आप को स्वयं को पाँच रूपों में बदला वो पहला था परमाणु दूसरा ऊर्जा तीसरा समय चौथा अंतरिक्ष और पाँचवा अविद्या इन पाँच रूपों में उसने अपने आप को परिवर्तित किया और ये पाँच रूप बड़े हजम होते हैं गले के नीचे कि पाँच ही तरीके हैं जिनसे हमको जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें अविद्या वो मैट्रिक्स है वो कैनवास है जिसके ऊपर संसार स्थिर अविद्या यानी अज्ञान जैसे ही चला जाएगा तो वैसे ही संसार पुनः शिवावस्था में चला जाए पुनः संसार वो भिन्नता भरा संसार में रह जाएगा वो अभिन्न संसार हो जाएगा वो समस्त संसार में अभिन्नता हो जाएगी जीते जी आपको ये अनुभव हो सकता है क्षण भर के लिए हो सकता है या आपकी नज़र हमेशा के लिए बदल सकती है लेकिन जब भी आप व्यवहार के लिए आएंगे तो ऐसा नहीं कि आप चाय की जगह गिलास को खा जाएंगे क्योंकि शिव भी चाय भी शिव है वो गिलास भी शिव है लेकिन हमको अपने संसार में जब तक हम शरीर को धारण किए हैं तब तक शरीर धर्म का निर्वाह करना है इसलिए भिन्नता को बनाए रखना है और ये भिन्नता अज्ञान की वजह से और वही अज्ञान अविद्या कहलाती है। हाँ हाँ देखो तो तो हम हमारी वास्तविक तो पहचान इस शरीर से नहीं है क्योंकि ये शरीर हमारा बिलोंगिंग है जैसे हमारा बैग जैसे हमारा चश्मा वैसे हमारा शरीर लेकिन संसार को यात्रा करने के लिए इस आत्मा को एक वाहन की जरूरत है और वो वाहन है हमारा शरीर तो हमारे, हमारे वास्तविक परिचय तो वो चैतन्य है हमारा वास्तविक परिचय चैतन्य है तो और इस चैतन्य में शिव कहाँ होता है शिव हमको जो भिन्नता दिखाई देती है आपकी आत्मा मेरी आत्मा इस जीव की उस जीव की आत्मा या हम कहें कि पंखा चल रहा है इस पंखे की आत्मा वो सभी आत्माएँ हमको भिन्न भिन्न ऐसी जैसे भिन्न भिन्न मुद्दे दिखाई देती हैं ऐसे भिन्न भिन्न आत्माएं दिखाई देती हैं उनमें कोई तात्विक भेद नहीं है वो सब कुछ उस समुद्र से निकली छिटकी हुई आत्माएँ हैं और वही उसी का अंतिम गंतव्य है जहाँ पर वो अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म कर देती है जहाँ उसकी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती आज हमारी व्यक्तिगत पहचान तब तक है सातमा पर कर्म फल का बोझ है जैसे ही वो बोझता है वो हो जाता है। हम दूसरे प्रश्नों की ओर और, बढ़े और शिव करें। उसके बीच में मैं आपके प्रश्न के उत्तर में दो तो शब्द है अचेतन और अज्ञान इन दोनों शब्द पर शैवाचार्यों ने जो एक साथ टिप्पणी की है या सिद्धांत को स्पष्ट किया है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं पांच शक्तियां मानी गई हैं है आनंद इच्छा ज्ञान और क्रिया आनंद इच्छा, ज्ञान और क्रिया और उसमें चित तो और आनंद तो कभी आनंद के की हवाले कीजिए लेकिन पूर्ण रूप में इच्छा ज्ञान क्रिया को देखिए इच्छा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना क्रिया नहीं हो सकती यहां आने की आपकी इच्छा होगी तब आप आएंगे क्रिया कर तो इच्छा ज्ञान क्रिया ये भी त्रिशुल के तीन शूलों का एक अर्थ बताया जाता है तो हम अगर नीचे के सबसे स्थूल शब्द को क्रिया, तो शैवों ने यह तय किया कि जिसमें क्रिया है वह चेता है हम यदि मनुष्य या पशु पक्षी दो दिन दो साल बीस साल दो सौ साल की अगर बढ़ते हैं यानी हमारे शरीर के अंदर यदि क्रिया होती है तो वृक्षों में भी क्रिया होती है वृक्ष भी दो दिन का और दो सौ साल तक का बढ़ता है तो ये क्रिया वृक्ष वृक्ष में भी और सूत्र ये है कि जिसमें क्रिया होती है वह देखा जगदीश चंद्र बसु वृक्षों को चेतन से बिगड़ चुके हैं और भास्कराचार्य ये कहते हैं भास्कराचार्य ये कहते हैं ये तर्क देते हैं आपके प्रश्न के उत्तर में कि वृक्ष पृथ्वी का ही अंग है मानते हैं? वृक्ष पृथ्वी का ही अंग है ऐसा कैसे हो सकता है कि अंगील अचेतन हो और वृक्ष चेतन हो सकता है इसलिए इसलिए हम वृक्ष को यदि चेतन मानते हैं तो सभी चीजों में हम ये समझते हैं कि ये शीशा ये ग्लास ये टेबल इनमें क्रिया नहीं होती है लेकिन वैज्ञानिक प्रक्रिया से आप देखेंगे तो ये भी दो दिन को कोई छेड़ेगा नहीं कोई हानि नहीं पहुंचाएगा फिर भी इनकी एक लाइफ होती है और उसके बाद ये अपने आप समाप्त हो है इसका मतलब जहाँ क्रिया है वहां फिर ज्ञान भी है वहां इच्छा भी है ये अवश्य है कि जिसे हम स्कूल बहुत मोटे रूप में चेतन प्राणी के रूप में देख रहे हैं उसमें ये इच्छा ज्ञान क्रिया अभिव्यक्त तो हो रही है अधिक अभिव्यक्त तो हो रही है वृक्ष और पाषाण आदि में बहुत कम अभिव्यक्त तो हो रही है लेकिन उसमें क्रिया है। और क्रिया है है है, है और और इसलिए इसलिए इसलिए ज्ञान भी भी इच्छा फिर चित और आनंद भी है तो कहने का तात्पर्य दूसरी बात अज्ञान की इसी से मिलता जुलता शब्द अज्ञान है शिव सूत्र एक सूत्र है जिसमें कहा गया ज्ञानम बंध हम अपनी प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते हैं कि अज्ञान बंधन है लेकिन जो शिव सूत्र है उसमें लिखा गया है ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान ज्ञान बंध बंध है। तो है? कारण हां, क्योंकि कभी कभी ज्ञान भी आपको दुख देता है बंधन है। और अज्ञान जिसे हम कहते हैं उसके लिए शैव शास्त्र ये कहते हैं जिसमें ज्ञान का पर्याप्त आभाषण नहीं हो रहा है जिसके अंदर जो ज्ञान है वो सौ प्रतिशत पूरा प्रकट नहीं हो रहा है वो अज्ञानी आप किसी साधारण बालक को अज्ञानी कह सकते हैं लेकिन उसमें इतना जो ज्ञान है कि उसके सामने रसुला रखा जाए तो वो खाए तो इतना ज्ञान तो है जिसे आप ज्ञानी कहते हैं वह भी किसीने किसी न किसी अर्थ में ज्ञानी किसी विशेष प्रकार का ज्ञान जो आप चाहते हैं वो उसमें नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञान तो है तो ऐसी स्थिति में शैव दर्शन धर्म के अनुसार कोई व्यक्ति अज्ञानी नहीं है कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं है और पाषाण से लगाकर कर शुकर तक कोई भी व्यक्ति अचेतन या धेय नहीं है इसलिए समस्त शिव शिव का ही यह समस्त जगत नर्तन है और उसके नर्तन में जैसे भावभंगी माएं होती हैं और जैसे यहाँ आपने शिव लीला का एक रूप देखा अब इन और उन्होंने साफ लिखा है उनसे उनके पूर्वाचार्य ने क्या कि शिव ने भी शिव स्वयं ही ऊंची बनता है शिव स्वयं ही फलक बनता है रंग बनता है और यह संसार इस तरह से शिव के द्वारा ऐसा कलाकार है शिव जो अपने ही साधनों से अपने ही लिए अपने ही स्वरूप की अभिव्यक्ति इस जगत के रूप में करता है अगर हम अचेतन की और अज्ञान की शिव से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता मान लेते हैं तो न्याय की तरह द्वैत में चले जाएंगे और फिर किसी शिव के मुकाबले या ईश्वर के मुकाबले किसी अन्य अवधारणा की सत्ता को भी हमें मानना पड़ेगा तब तो आ, आ जाएगा द्वैतवादी दृष्टि से बातें कही जा रही हैं धन्यवाद आपने चाय पी पीली होगी ये बात दे बस एक दो प्रश्न कर दीजिए बाकी और संक्षेप में उत्तर दे दीजिए आनंद सर क्या का हाँ। से को चले थो थो। तो आ थोड़ा हाँ। क्या लिखा आपने शरीर मल भी शिव तो तो है एक तो पुनर्जन्म वाला है कोई शब्द नहीं समझना है तो बताओ आप बताइए ना शरीर सुना दो आप पढ़ दीजिए हमें पढ़ गए और मुझे दे दीजिए शरीर मल भी शिव है कृपया कैसे समझा जाए सत्यम सुंदरम है सब कुछ शिव किन्तु को प्रकाश कैसे कहेंगे कृपया धर्म से कैसे भाई उत्तर बात लिख के भेज सकते हैं समझेंगे यहाँ महाभारत पर एक चर्चा हुई थी उसमें भी ये सत्य शब्द आया ये सत्य हम काल से पढ़ते आ रहे हैं सत्यम वर्मम चर सत्य काल से धर्म शब्द भी आ रहा लेकिन इस सत्य शब्द का अर्थ क्या है यह आज तक विवादास्पद है किसे सत्य माने कुछ लोग कहते हैं से आंखों देखी हुई बात सत्य तो है, कानून बच का नंबी उत्तर नहीं है शैव शास्त्र उत्तर देता है अपने ढंग से सत्य का आप सहमत हो या ना हो वह उत्तर देता है कि जिसमें अस्थित हो और भाषण की शक्ति हो यानी जो अपना अस्तित्व भी रखता हो और अपने अस्तित्व को प्रकाशित भी करने की क्षमता रखता हो वह सत्य है उदाहरण के लिए अग्नि सत्य है क्योंकि तो अग्नि अपना अस्तित्व भी रखती है और उसकी जो शक्ति है दाहक शक्ति है प्रकाश के विस्तार की शक्ति है वो भी अभिव्यक्त करें तो अस्थि और भाति, इसी को कहा गया है प्रकाश और विमर्श तो हम किसी बाजार में चल रहे हैं या छोटा सा मच्छर हमारे कक्ष में प्रवेश कर चुका है तो वह मच्छर अपने अस्तित्व को भी रखता है और आपके शरीर से जरा सा स्पर्श करके अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति भी करता वह है वह सत्य है तो अस्थि और भावी ये दोनों शब्द हैं जो सत्य के पक्ष को उद्घाटित करते हैं। ये भारती से माया और क्रिया आती है चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रिया और आचार्य शंकर और शैव परंपरा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि वे केवल अस्ति को मानते हैं भारती को नहीं मानते भाती को यानी माया को मिथ्या मानते जबकि शैव शास्त्र कहता है अस्ति और भास्ती का नित्य सामरस्य है समन्वय है हाँ। तो ऐसी स्थिति में शंकराचार्य के या वैदिक दर्शन से शैव धर्म दर्शन का ये बहुत बड़ा भेद है कि जहाँ वे जगत को मिथ्या मानते हैं झूठा मानते हैं शैवों की ये उदारता है ये बड़प्पन है ये विचारों की गंभीरता है ये व्यावहारिकता है कि वे जगत के किसी भी स्वरूप का तिरस्कार नहीं करते जगत को मिथ्या नहीं मानते हैं जगत को भी उतना ही सत्य मानते हैं जितना शिव सत्य है वेदांत की भाषा में कहेंगे कि जितना ब्रह्म सत्य है उतना ही सत्य माया है माया ब्रह्म की ही शक्ति का आभास है इसके अतिरिक्त माया को या जगत को आप मिथ्या या झूठा नहीं कह सकते लेकिन अब ज़्यादा सुनिए वो अकेले तो जो कभी आनंद को उत्तर है की उन व्यक्तियों के उन प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न अभी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है जिनको हमारे साथ समय पर श्रीगंगा रहा है जो श्री रंगा प्रश्न और पूछेंगे जो श्रीगंगा नहीं चलेंगे तभी उनके प्रश्न आप एक दो प्रश्न दीजिए फिर हम तो चलता रहेगा से से किसी का का ये ये तांडव तांडव के बारे में में में प्रश्न प्रश्न है और और गंभीर उत्तर तो बाद में किताब में दिया जाएगा <laughs> लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो पति पत्नी हो चाहे गुरु शिक्षक हो चाहे अर्धान्य हो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लास् और तांडव प्रतिक्षण चल रहा है आप उस, उस प्रश्न का उत्तर दूसरे से क्यों पाते हैं बहुत बहुत बढ़िया अच्छा है देखिए अभी मुझे आदरणीय वर्मा वहां भी शिव पर ही है चाहे वो किसी भी विषय पर कार्यक्रम कहीं भी हो रहा हो वह शिव शिव पर ही हो रहा है कल मुझे कहीं अपनी बकवास कहने का मौका मिला तो मैंने ऐसे ही प्रश्न के प्रसंग में एक उत्तर दिया था आपकी अनुमति हो तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रश्न भी आप ही हैं, उत्तर, उत्तर भी आप ही समस्या भी आप हैं समाधान भी आप ही हैं। दूसरे का उत्तर आपको कुछ संतुष्ट नहीं कर सकता वो किराए की साइकिल है किराए की आग है उस किराए की आग से अपना चूला बन जलाइए आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढना आपका दायित्व है सही है हम तो किराए की साइकिल देते हैं सही। और आज प्रश्न मेरे सिर माथे पर इन प्रश्नों का निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया जाएगा इन प्रश्नों का हम सम्मान करते हैं लेकिन समय की सीमा है ये भी शिव की लीला है तो ऐसी स्थिति में इन प्रश्नों का मैं संग्रह कर रहा हूँ और इस बहाने मुझे महेश्वर जाने का एक मौका मिलेगा तो हम इनके साथ बैठकर आपके प्रश्नों के उत्तर निश्चित करेंगे और अब मैं शिव से ही जुड़े हुए शिव को हमने शाक्त धर्म और शक्ति के रूप में देखा तो भगवती के रूप में आज इन्होंने शिव की बात कही आप शक्ति के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमने जो भी यहाँ शिवलीला देखी उस पर आप अपनी अध्यक्षी संबोधन से हमें आशीर्वाद ये प्रश्न सब सभी कर दी ये प्रश्न ओ नम श्रीवाद समय डॉक्टर गुप्ता साहब समागमित व्यास जी और समागम सभा समा। इस सभा में जिसमें की धर्म के ऊपर चर्चा होती रहती है के सुनने का अधिकार तो हो सकता है, लेकिन उस पर बोलने का अधिकार मुझे नहीं है क्योंकि जब विषय शुद्ध रूप से डॉघ जी का है जो उस विषय को में दीक्षित है धर्म के ऊपर जैसे डॉक्टर गुप्ता जी हैं वो उसके ऊपर बोल सकते हैं। हम जैसे लोग जो कि किसी परंपरा में दीक्षित नहीं है सही उसके रहस्य को नहीं जान पाते हैं। क्योंकि उसके रहस्य जो है उसमें दीक्षित व्यक्ति जानता है गुरु परंपरा से क्या बात क्योंकि गुरु जो दीक्षित व्यक्ति नहीं है उसको अपनी परंपरा का ज्ञान देता नहीं तो तो तात्पर्य कि मैं उसके ऊपर कहने का अधिकारी नहीं क्या बात है लेकिन अब चूंकि आपने मुझे आदेश दिया है तो कुछ हुई बातें कह सकता हूं पर परंपरा धर्म की जहां तक बात है एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है महाभारत का उसका बार बार उल्लेख होता है धर्मस्य से तत्व नितम वो धर्म का तत्त्व तो किसी गुफा में बैठा हुआ है महाजनों ने, ने तत्व था व्यवहार में तो जो बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं वो करते रहो वो धर्म है यानी आचरण स्वभा और इसी तरह से परंपरा चलती है अब क्या होता है कि बदलाव होता है बड़े पूरे आते हैं नए वो पूरे हो जाते हैं और वो नए लोग जो है उससे बदलाव करते चले जाते हैं और वो पूरे होते हैं तो वो आचरण जो करते हैं वो परंपरा बन जाती है इस तरह से वो परंपरा भी बदलती चली जाती है। क्या बात? तो ऋग्वेद में जो रूत्र सूप्त है या जतुर्वेद में जो रुद्राष्टाध्यायी है उसके माध्यम से जो शिव बाते की बातें कही गई हैं वो पाठ की दृष्टि क्योंकि उसमें कई पाठों के प्रतिबंध तो है उदात अनुदात स्वर्ग इत्यादि के माध्यम से और गुरु परंपरा से वो सीखते हैं इसलिए वो तो सुरक्षित मानी जा सकती है लेकिन जो आचरण परंपरा है उस आचरण परंपरा में कितने बदलाव हुए और होते रहे और होते रहेंगे ये कुछ कहना बड़ा कठिन है कुछ बातें जो मैंने नोट कर ली है जो आपने जैसा निर्देश दिया था तदनुसार तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं क्षय अन्य धर्मों की समान ही परंपरागत है उसकी जड़ें ऋग्वेद ने और सिंधु सभ्यता में पाई जाती हैं। यानी दोनों तरफ से वाचक रूप में भी और साक्षात रूप में भी वहाँ वे बातें और आकार अचानक नहीं आ गए मतलब ये है कि वो परंपरा उनसे पहले थी तभी वो बात कही गई है वेद में तभी उसका आकार बना है उनसे पहले भी परंपरा रही होगी तभी उनके रूप बने ऋग्वेद या यजुर्वेद में रुद्र की स्तुति है वर्षा के पूर्व के तूफान या झंझावार वह वर्षा लाकर जीवन देता है और अतः रुद्र शिव बन जाता है कल्याणकारी बन जाता है वह शंकर बन जाता है यजुर्वेद में रुद्र के विभिन्न रूपों की स्थिति है चैत्रीय आरण्य और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव को ईश्वर माना पाया माना गया है अठारो शेरस उपनिषद ने शिव का पशुपति रूप पाया गया पशु पाश पशुपति आदि पारिभाषिक शब्द वहाँ हैं रुद्र भयंकर है लेकिन शिव सोम सौम्य है शैव माहेश्वर था भारत में चार रूप है शिव पशुपत और और बाद में भी लगा पशुपति आराधना थी आचार्य श ने पाशुपत मत को पाशुपत सूत्र के द्वारा एक संप्रदाय के रूप में उज्जैन में स्थापित किया यह मैं आपको संकेत करता हूँ कारण यह कि नकुलेश का जो स्थान है वो बड़ौदा के पास माना जाता है और वहां उसका टीकाकार पौन्य कहता है कि वहां से पैदल चलकर के वो उज्जैन आए उज्जैन में उन्हें उन्होंने जो पार्शुपथ सूत्र आज चल रहा है पार्शुपत मत तो पहले से चल रहा था लेकिन सूत्र रूप के रूप में उसको सिद्धांत रूप में स्थापित करने का काम तकली वो उज्जैन में और जहाँ से उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा उसका प्रचार किया उसके ही भिन्न शाखाएं सारे देश में बाघ में फैलती चली गई मैं अभी देख रहा था बाघ से मिले हुए कुछ ताम्रपत्र जो तीस के करीब एक साथ होर्ड मिला उसमें पशुपति पार्शुपत परंपरा के जो आचार्य हैं उन आचार्यों के भूमिदान देने की बात कही गई है पहली दूसरी श्र, दूसरी शताब्दी की स्त्री की बात है आचार्य लकुलिस ने पार्शुपत मत को पार्शुपत लिखकर एक संप्रदाय कर, के रूप में स्थापित कर शिष्यों द्वारा प्रचार कराया ये लकुटधारी शिव इस तरह के हजारों सिक्के प्राप्त होते हैं लकुटधारी सिक्के और ये निश्चय ही उन लकुलिस परम्परा का जो शरी मत है पार्श्वपथ मत है उसके सम्मान में वो निकाले करके समर्थित होता है विक्रमादित्य के सिक्कों पर भी इसी तरह के अंकन पाए जाते हैं कालिदास के नेतृत्व में उज्जैन के महाकाल को पशुपति कहा गया ये उल्लेखनीय है कि कुमार संभव काव्य पशुपत परंपरा का एक महान उद्घोषक है पहले दो मार्ग थे पार्शुपत और आगमिक पार्शुपत शैव के बने पार्शुपत लकुलिस पार्शुपत कापालिक नाथ और रसेश्वर आगमित मत के मार्ग बने शैव सिद्धांत कश्मीर शैव तमिल शैव वीर शैव वीर शैव की एक शाखा बनारस में चीज एक शाखा उच्च में भी जो अब नहीं है पार्शपत सूत्र के कौंडल्यकृत भाष्य के अनुसार पदार्थ पांच हैं कार्य कारण योग विधि और दुखांत दुखांत मतलब दुख का अंत या मोक्ष जल चिंतन कार्य शिव कारण है जो पति है ये उल्लेखनीय है कि शाकुंतल का जो पहला श्लोक है उसमें अष्टरूप शिव की चर्चा है और उस रूप में उनको शिव को बताया गया लेकिन नाट्यशास्त्र में ये तो कार्य है जो आठ रूप हैं ये कार्य है और नाट्यशास्त्र में का इन आठ रूपों के कारण रूप शिव को प्रणाम किया गया ये मूलभूत अंतर है दोनों तो में कारण योग जड़ चेतन कार्य शिव कारण है जो पति है जीव पशु जड़ पाश है यह सब आपने बताया है भी मानसिक क्रिया द्वारा पशु और पति का सहयोग योग है ये योग जो विशिष्ट है ये उल्लेखनीय है कि चाहे आस्तिक धर्म हो चाहे नास्तिक धर्म हो योग और तो सब मान ये कॉमन तत्व है पति की प्राप्ति का मार्ग विधि है इस पूजा विधि में हंसना गाना नाचना हुकारना नमस्कार आदि सब क्रिया होती है और ये जो विधि है इस विधि का आजकल खूब प्रचार हो रहा है और होता रहेगा क्योंकि लोकप्रिय है सांसारिक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष आगमी क्षेत्र सिद्धांतों के ग्रंथों में पति पशु और पार्श का विवेचन है जीव अज्ञेय और अणु है पशु चार प्रकार के पाशों से बंधा हुआ है मल कर्म माया और रोध शक्ति साधना से पशु पर पति का शक्तिपात या अनुग्रह होता है शक्तिपात का मतलब अनुग्रह तब वह मुक्त होता है जो उल्लेखनीय है कि मैंने जैसा बतला है बसारा पहले कि पाशुपथाचार्यों का उल्लेख इसी पूर्व से ही होने लग गए थे कश्मीर शिव दर्शन अद्वैतवादी है इस अद्वैत में शिव का कर्तित्व संपन्न है और ज्ञान तथा भक्ति का समन्वय है यहां जगत ब्रह्म का विवर्त नहीं है शव शंकराचार्य में है परंतु आभाष इसके दो प्रमुख शाखा है स्पन्दशास्त्र और प्रत्यभिज्ञा और दोनों तत्व भेद नहीं मार्ग भेद है दोनों तत्वों में भेद नहीं मार्ग भेद है केवल स्पंद में ईश्वर दर्शन और उससे मल निवारण होता है प्रतिविज्ञा में ईश्वर के रूप में अपनी प्रतिविज्ञा या फिर अनुभूति होती है ये दोनों ईश्वरादय वाला यात्रिक दर्शन भी कहलाते हैं इसी में क्रम परंपरा है राजा भोज का तत्व प्रकाश शैव दर्शन की महत्वपूर्ण मान पुस्तक मानी जाती है और इस क्रम परंपरा के भी महत्वपूर्ण पुस्तक है तंत्रारोक के अनुसार अभिनवुप्त का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है तंत्रालोक के टीकाकार जयरथ के अनुसार क्रम परंपरा में दीक्षा देने वाले वालों में राजा भोजदेव का नाम भी उल्लेखनीय है छह वहाँ पर आचार्य बताए गए हैं दीक्षा देने वालों में उनमें राजा भोज का उल्लेख है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उस परंपरा में दीक्षा देने का अधिकार जो होता है वो किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं होता है वहाँ भोज के पिताबों सेक को भी इसी पक्ष का साधक कहा गया है ये दोनों उज्जैन और मानवा के साधक थे शासक थे शिव का कि सकल और निष्कल रूप में आराधना लोक में प्रचलित है निराकार रूप शिवलिंग है और साकार रूप मनुष्य रूप में आदमी के रूप में जो आकार है वो है पुराण के अनुसार शिवलिंग 15,400 प्रकार के होते हैं। और अपराजित प्रक्षा के अनुसार 14,420 प्रकार के होते हैं आप जहाँ निवास करते हैं नर्मदा नदी से प्राप्त शिवलिंग प्राकृतिक और उत्तम माना जाता है पत्थर के शिवलिंगों शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं उनमें से पत्थर के जो शिवलिंग है उनके विभिन्न आकारों के भिन्न नाम बताए जाते हैं एक हाथ ऊंचा भव नामक होता है पाव हाथ ऊंचाई बनाते हुए नौ हाथ तक के आकार होते हैं इसके। नौ हाथ ऊंचे शिवलिंग का नाम महाकाल है ये तीस प्रकार ये तैतीस प्रकार के और उनके भिन्न भिन्न नाम हैं सकल अर्थात सवयव शिव रूपों के अनेक रूप हैं ये शिवलिंग पर भी बनते हैं और स्वतंत्र रूप में बनते हैं उनके अलग अलग नाम है सद्यो जात वाम पुरुष तत्पुरुष आदि इत्यादि सब जातीय पुरातत्व बताए जाते हैं मुखलिंग पर एक मुख त्रिमुख चतुर्मुख पंचमुख अष्टमुख दशमुख 18 भुजा, भूजा भुजा, भूजा भुजा, सहस भुजा तक की चर्चा पाई जाती है शिव के 10 अवर महाकाल तार बाल भुवनेश्वर षोदश भैरव चन्नमस्तक धूमवान बदलावुख मातंग कमल फिर एकादश रूद्र हैं जो संप्रसिद्ध हैं शिव जी के ऐसे लोक रूपों की संख्या अगणित भारत के विभिन्न पद क्षेत्रों में अनजाने काल से शिव का स्मरण और आराधना होती है और ये जितने रूप हैं सबके अपने अपने परंपरा के अनुसार अपनी अपनी परम्परा अनुसार उन रूपों की चर्चा और आराधना होती है भारतीय अनेक शास्त्रों पुराणों के वक्ता शिव कहे गए व्याकरण में माहेश्वर सूत्र हैं नाट्य में नटराज में पार्शुपथ अस्त्र सुदर्शन चक्र जैसे अमोध आयुधों के निर्माता आयुधों के निर्माता शिव कहे जाते हैं अर्थात वे आयुध विज्ञान के भी प्रवर्तक हैं शिव ज्ञान धाराओं और शक्ति के मार्गों के प्रवर्तक के रूप में भी पूज्य है इस दिशा में शिव ब्रह्मा विष्णु सूर्य स्कंद गणेश सरस्वती सहित विभिन्न दैविक शक्तियों को पहचानने के एकत्र प्रयास अभी अपेक्षित हैं। आज देखा जाता है कि बचपन में ही सयादेपन के संसाधन मिलने लगे मोबाइल टीवी समाज का तेजी से विस्तार हो रहा है धर्म को जानने के लिए धैर्य चाहिए धैर्य की प्रतीक्षा मजबूरी में होती है धर्म में आडंबर हर धारा के में आकर्षण के लिए होता रहा है पाशुपत परंपरा में भी विचित्र आवाज़ करना गाना नाचना बजाना ये अश्लील हरकतें ये सब होता रहा है और उसके उस सूत्र में परमिशन दिए वैष्णव जैन परंपरा में भी गीत वाद्य नृत्य इत्यादि स्वीकृत हैं अब आज के युग के अनुसार गतिविधियां भी जाने अनजाने जुड़ती रहेगी और पुरानी पीढ़ी नाग घो सिकोड़ते हुए उन्हें स्वीकृति देने के लिए मजबूर होती रहेगी धन्यवाद शिव शिव को के द्वारा के लिए मैं धर्म महत्वपूर्ण धर्म की उपासना में समर्पण किए गए पुष्पांजलि के श्रृंखला में आदरणीय जिनका व्याख्यान श्रीघरों पर सुना और जिसे हम लोग पचा हुआ ज्ञान कहते हैं या अनुभूति जन्य जो ज्ञान कहलाता है केवल पुस्तकों में पढ़ा हुआ नहीं अनुभव किया हुआ आपके व्याख्यान से हमें वो अनुभव हो रहा कि आपने जो यहाँ कहा उसे आपने परखा और फिर हमें सुनाया और ऐसे व्याख्यान बहुत कम लोगों के द्वारा सुनने को मिलते हैं इसलिए बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता के भाव प्रश्न करते हैं और आप हमारे लिए भी एक प्रेरणा है हम लोग अभी नए स्कॉलर हैं विश्वविद्यालयों में पढ़ाते लिखाते हैं और प्रैक्टिकल में हम लोग अभी कम पहुँच पाते हैं लेकिन आपने चूँकि इस अध्ययन को अपनी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया है इसलिए आप उस अंगे ज्ञान के जिक तक से प्रेरणा आदरणी राजद्रोह साहब के बारे में हम सब लोग परिचित हैं सर भी सर के बारे में जानते होंगे। सर का भी जो ज्ञान है इतिहास के बारे में पुरातत्व के बारे में और शय धर्म को तो मुझे लगता है कि इतिहास के ज्यादा निकट है क्योंकि इसको जितनी गहराई से इतिहास का कोई भी विद्यार्थी जानता है उतना कोई धर्माचार्य कम जानता है क्योंकि वो एक शाखा विशेष को जानता है जबकि एक इतिहासविद धर्म की जो लंबी श्रृंखला कब से प्रारंभ हुआ और उसका कैसा विस्तार हुआ इन सब के बारे में से तरस्पर्शी ज्ञान होता है और आदरणीय राजपुरोहित जी ने संदर्भ के संदर्भ गुरह जो बची थी कुछ बातें थीं उसको उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत और उनके उस महत्वपूर्ण प्रस्तुत किए गए ज्ञान के लिए आदरणीय स्तर के प्रति प्रणित में आदरण ज्ञापित करता हूँ और सबसे अधिक आदमरण हम सभी लोगों लोग आदरणीय जी के प्रति ज्ञापित करते हैं कि आपने इस धर्म का आख्यान माना करके हम सब लोगों को धर्म की जो अलग अलग शाखाएं हैं और हमारे धर्म के उन विशिष्ट आचार्यों ने जो एक नई दृष्टि से धर्म को देखने का और समझने का एक मार्ग प्रशस्त किया है उन सभी आचार्यों की दृष्टि धर्म को जो हमने हमें हम सब को सबको आपने सुनवाया समझने का एक अवसर प्रदान किया उसके लिए आप बहुत बहुत हम सबकी हम सबकी ओर से कृतज्ञता के भाजन में हम आपको प्रणाम करते हैं और आगे आने वाली धर्म की श्रृंखलाओं में भी हम लोग उत्साह इसी इसी रविवार को और प्रायः एक ऐसा धर्म जिसके प्रति श्रद्धा के साथ है भी लोगों के हृदय में बना रहता है इस्लाम धर्म और अगला जो व्याख्यान है अगले रविवार उसी इसी रविवार को हम किसी मुस्लिम विद्वान के माध्यम से उस धर्म के बारे में समझेंगे और एक हम सब के लिए बहुत एक अच्छा अवसर होगा कि हम इस्लाम धर्म को निकटता से सुनकरों उसे जानने का प्रयास करेंगे पुनः आप सभी समाज विद्वानों के प्रति और नेताओं के प्रति श्रीमती ओमृति शर्मा सेवा की बहुत आभार समूह चित्र के लिए आप बाहर आमंत्रित हैं और उसके बाद श्रीरंगा में स्त्री के लिए